कबीर संत तो हजारों हुए है पर कबीर ऐसे हैं जैसे पूर्णिमा का चांद अतुलनीय अद्वती है जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे ऐसा यह नाम है जैसे मरुस्थल में कोई अचानक मरुधान प्रकट हो जाए ऐसे अद्भुत और प्यारे उनके गीत मैं कबीर के शब्दों का अर्थ नहीं करूंगा शब्द तो सीधे सादे हैं कबीर को तो पुनरुजीवित करना हो व्याख्या नहीं हो सकती उनकी उन्हें पुनरुजीवन दिया जा सकता है उन्हें अवसर दिया जा सकता है कि वो मुझसे बोल सके तुम ऐसे ही सुनना जैसे ये कोई व्याख्या नहीं है जैसे बीसवीं सदी की भाषा में पुनर्जन्म है जैसे कबीर का फिर आगमन है और बुद्धि से मत सुनना कबीर का कोई नाता बुद्धि से नहीं कबीर तो दीवाने हैं और दीवाने ही केवल उन्हें समझ पाए और दीवाने ही केवल समझ पा सकते हैं कबीर मस्तिष्क से नहीं बोलते हैं ये तो हृदय की वीणा की अनुगुंज और तुम्हारे हृदय के तार भी छू जाए तुम भी बज उठो तो ही कबीर समझे जा सकते हैं यह कोई शास्त्रीय बौद्धिक आयोजन नहीं है कबीर को पीना होता है चुस्की चुस्की जैसे कोई शराब पीए, और डूबना होता है भूलना होता है अपने को मदमस्त होना होता है भाषा पर अटकोगे चूकोगे भाव पर जाओगे तो पहुंच जाओगे भाषा तो कबीर की टूटी फूटी है वे लिखे थे लेकिन भाव अनूठे कि उपनिषद फीके पढ़े कि गीता कुरान और बाइबल भी साथ खड़े होने की हिम्मत न जुटा पाए भाव पर जाओगे तो भाषा पर अटकोगे तो कबीर साधारण मालूम होंगे कबीर ने कहा भी लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात नहीं पढ़ के कह रहे देखा है आंखों से जो नहीं दे सकता देखा जा सकता उसे देखा है और जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने की कोशिश की है बहुत श्रद्धा से ही कबीर समझे जा सकते हैं शंकराचार्य को समझना हो श्रद्धा की ऐसी कोई जरूरत नहीं शंकराचार्य का तर्क प्रबल है नागार्जुन को समझना हो श्रद्धा की क्या आवश्यकता उनके प्रमाण उनके विचार उनके विचार की अद्भुत तर्क सरणी वह प्रभावित करेगी कबीर के पास न तर्क है न विचार है न दर्शन शास्त्र है शास्त्र से कबीर का क्या लेना देना कहा कबीर ने मसी कागद छुओ नहीं कभी छुआ ही नहीं जीवन में कागज स्याही से कोई नाता ही नहीं बनाया सीधी सीधी अनुभूति है अंगार है राख नहीं राख को तो तुम संभाल के रख सकते हो अंगार को संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए तो ही पी सकोगे ये आग कबीर आग है और एक घूंट भी पी लो तो तुम्हारे भीतर भी अग्नि भबक उठे सोई अग्नि जन्म जन्मों की तुम भी दिए बनो तुम्हारे भीतर भी सूरज उगे और ऐसा हो तो ही समझना कि कबीर को समझा ऐसा ना हो तो समझना कि कबीर के शब्द पकड़े शब्दों की व्याख्या की शब्दों के अर्थ जाने पर वह सब ऊपर ऊपर का काम है जैसे कोई जमीन को इंच दो इंच खोदे और सोचे कि कुआ हो गया गहरा खोदना होगा कंकड़ पत्थर आएंगे कूड़ा कचरा आएगा मिट्टी हटानी होगी धीरे दीर धीरे जल स्रोत के निकट पहुंचोगे ऐसी ही हम खुदाई आज शुरू करते हैं शब्द झरे अर्थ की लड़ी अर्थ झरे एक फूल पांच रंग सात पंखुड़ी एक दर्द धूप से भरा हुआ माथ चुमकर मुझे जगा गया टूटता हुआ प्रणाम शाम का गांठ नई भोर की लगा गया सिंधु तिरी प्यास की तरी डूब गए एक मंत्र पांच दीप सात अंजुरी एक वायु गंध से भरी हुई अंग अंग को परस गुजर गई एक मूर्छना चढ़ी हुई शिखर मंत्रमुग्ध पांव तक उतर गई गूंज से दिशा दिशा भरी रीत गए एक गीत पांच गान सात पंखरी तुम्हारे भीतर फूल झर जाएं तो समझना कि कबीर को समझा बांसुरी बज जाए तो समझना कि कबीर को समझा इंद्रधनुष प्रकट हो जाए तो समझना कि कबीर को समझा शब्द झरे अर्थ की लड़ी अर्थ झरे एक फूल पांच रंग सात पंखुड़ी एक दर्द धूप से भरा हुआ एक पीड़ा उठे एक पीड़ा प्रीति की परमात्मा से विछोए की आत्मा अज्ञान की एक तीर चुभ जाए कि निकाले ना निकले एक दर्द धूप से भरा हुआ माथ चूमकर मुझे जगा गया और वह पीड़ा तुम्हें जगा जाए तो ही जानना कि कबीर को समझा टूटता हुआ प्रणाम शाम का गांठ नई भोर की लगा गया सुबह की तरफ यात्रा शुरू हो सुबह की पुकार तुम्हारे प्राणों में गूंज उठे तो समझना कि कबीर को समझा सिंधु तिरी प्यास की तरी डूब गए एक मंत्र पांच दीप सात अंजुरी एक वायु गंध से भरी हुई हां ऐसे ही है कबीर एक वायु गंध से भरी हुई परमात्मा की सुगंध अंग अंग को परस गुजर गई यहां सुनते सुनते कबीर की गंध भरी वायु तुम्हारे अंग अंग को परस जाए छू जाए ये तो जानना की समझे एक वायु गंध से भरी हुई अंग अंग को परस गई एक मूर्छना चढ़ी हुई शिखर मंत्र मुग्ध पांव तक उतर गई और ऐसे पी लेना इस शराब को कि नक्सिक सब डूब जाए कुछ अछूता न रहे कुछ अनभीगा न रहे सब भीग जाए आद्र हो जाए तो जानना कि कबीर को समझे गूंज से दिशा दिशा भरी रीत गए एक गीत पांच गान सात बंसरी बजने लगे स्वर पर स्वर उठने लगे गीत पर गीत एक अभिनव नृत्य तुम्हारे भीतर प्रारंभ हो जाए एक महोत्सव का यह निमंत्रण कबीर एक आमंत्रण है एक पुकार एक आवाहन चल पढ़ो तो समझोगे किताब के पन्ने पलटते रहे कुछ हाथ लगेगा किताबों में सिवाय राख के और कुछ भी नहीं कुछ और हो भी नहीं सकता है कुछ और की आशा भी नहीं करनी चाहिए गाते हैं कबीर मोर फकीरबा मांगी जाए मैं तो देखूं ना पोलियो मंगन से क्या मांगिए बिन मांगे जो दे कहे कबीर मैं हूं वाही को होनी हो सो हो है। कहते हैं मैं फकीर हूं मांगने जाता हूं द्वार द्वार भिक्षा का पात्र फैलाता हूं लेकिन एक बड़ा चमत्कार देखा कि जो मिलता है वही फकीर है सभी यहां मांगने वाले, यहा देने वाला कौन जब तक वासना है तब तक भिकमंगापन कबीर कहते हैं मैं तो फकीर हूं भिकमंगा हूं द्वार द्वार भिक्षा पात्र फैलाता हूं लेकिन चकित हुआ हूं ये जानकर कि हर घर में मैंने भिकमंगों को बैठे देखा और दूसरा कोई दिखाई पड़ता ही नहीं बड़े बड़े भिकमंगे धनी भिक सम्राट भिकमंगे मगर हैं सब भिकमंगे जब तक वासना है तब तक भीख है जब तक तुम कह रहे हो यह और मिल जाए यह और मिल जाए तब तक तुम मालिक नहीं हो जब तक मांग से से, तब तक मालिकियत कैसी मोर फकीरवा मांगी चाहे कभी कहते मैं तो रहा फकीर ठीक है कि मांगने जाता हूं लेकिन सम्राटों के द्वार पर भी खड़े होकर राज सिंहासनों पर बैठे हुए लोगों को देखा और हैरान हुआ समझ नहीं पाया इस पहेली को कि सभी फकीर हैं, सभी भिकमंगे हैं यहां सभी मांगने में लगे तो फिर सोचा कि इनसे क्या मांगना मंगन से क्या मांगिए ये? ये तो खुद ही फे मंगे हैं बेचारे ये तो खुद ही दया के पात्र हैं इन्होंने तो खुद ही अपनी वासना के अदृश्य पात्र फैला रखे मेरा पात्र तो छोटा मुट्ठी दो मुट्ठी से भर जाए इनके पात्र ऐसे हैं दुष्पुर की लाख भरो नहीं भरते खाली के खाली साम्राज्य पी जाते हैं लेकिन उनका खालीपन नहीं भरता इनसे क्या मांगू इनसे मांगने में शर्म आती यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि कभी जीवन भर कपड़े ही बुनते रहे और बेचते रहे जुलाहे थे अपना काम जारी रखा उनके शिष्यों ने बहुत बार कहा कि हमें शर्म लगती हमें संकोच होता हमें ला जाती हमें लज्जा पकड़ती लोग हमें उल्टी सीधी बातें कहते कि जिसके हजारों शिष्य हैं, हजारों भक्त थे उसके लिए कपड़ा बुनना पड़ता है बाजार बेचने जाना पड़ता है तो आप ये बंद क्यों नहीं कर देते हम तो देने को राजी हैं, जो चाहिए जितना चाहिए उससे ज्यादा देने को राजी क्या कमी है लेकिन कबीर मुस्कुराते और अपना काम जारी रखा मर्त दम तक बुनते रहे कपड़ा बेचते रहे कपड़ा कारण यही था मोर फकरीवा मांगी जा मैं तो देखू ना पोलियो मंगन से क्या मांगिए बिन मांगे जो दे कह कबीर मैं हूं वाही को होनी हो सो हो कबीर कहते हैं कि इसीलिए नहीं क्या मांगू क्या तुम्हारे ऊपर निर्भर हो तुम तो खुद ही भिक मंगे हो तुम्हारी तो खुद ही आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई इस से है इससे बेहतर यही तो उससे ही मांग लूं जो सबको देता है और जो बिन मांगे देता है क्योंकि मांगो तो मजा चला गया मांग के कुछ मिला तो मजा चला गया बिन मांगे मिल जाए तो सम्मान तो है तो गौरव है तो गरिमा है बिन मांगे जो दे यहां तो मांगे मांगे भी कौन देता है और मांग मांग के भी अगर कोई दे तो लाख एहसान जताता है देता भी है तो किन्हीं और कारणों से देता है दिखावे के लिए देता है अहंकार की तरक्ति के लिए देता है दानी महादानी समझा जाए इसलिए देता है और जहां दान के पीछे कुछ भी आकांक्षा है वहां दान विकृत हो गया विसाक्त हो गया दान तो तभी दान है जब अकारण यहां तो तुम दो पैसा भी देते हो तो पात्रता का पता लगाते हो योग्यता का पता लगाते हो देते हो दो पैसे दो पैसे देने के लिए कितना शोरगुल मचाते हो कबीर कहते हैं ऐसे मांगने में मुझे रस नहीं भिकमंगों से मांगने में मुझे खुद ही संकोच लगता है कि बेचारे वैसे ही दीनहीन हैं और इनसे कुछ लेके दो पैसे इन्हें और दिन कर देना क्या उचित होगा सिकंदर जब भारत आया तो डायोजनीस से मिला एक नंगे फकीर से डायोजनीस बहुत प्रभावित हुआ और सिकंदर ने कहा डायोजनीस कुछ मांग लो जो चाहिए हो मांग लो डायजनीज ने सिकंदर को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि अभी तो तुम्हारी आकांक्षाओं का पात्र भरा है तुम मुझे क्या दोगे? तुमसे क्या मांगू? फिर भी तुम्हें बुरा न लगे फिर भी तुम्हारा अपमान न हो फिर भी अशिष्टाचार ना हो जाए इसलिए इतना मांगता हूं कि जरा हट के खड़े हो जाओ क्योंकि मैं सुबह सुबह सूरज की धूप ले रहा था और तुम बीच में आके खड़े हो गए हो इतना ही दे दो और इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि यही ख्याल रखना कि किसी व्यक्ति के और सूरज के बीच में खड़े मत होना किसी की धूप मत छीनना न बस इतना ही तुम कर सको तो बहुत है वैसे तुम्हारे पास मैं कुछ देखता नहीं जो मांगने योग्य हो और तुम्हारी ऐसी दीन दशा देखता हूं कि हो भी तुम्हारे पास तो भी मैं मांग ना सकूंगा सिकंदर एक तरफ तो हतप्रभ हुआ और एक तरफ चमत्कृत भी हुआ पहली दफा जैसे किसी मनुष्य से मिलना हुआ था नहीं था कुछ उसके पास नंगा था यू लेकिन कैसी अलमस्ती थी सिकंदर से भी कुछ न मांगा सिकंदर को भी दिखा दिया कि तुम भी हो फकीर फरीद से उसके गांव के लोगों ने कहा कि अकबर तुम्हारे पास आता है तुम उससे प्रार्थना करो कि गांव के लिए एक मदरसा बनवा दे फरीद कभी अकबर से मिलने नहीं गया था अकबर ही आता था जब उसे मिलना होता था लेकिन जब कुछ मांगना हो तो जाना उचित है ऐसा मान के फरीद अकबर से मांगने गया सुबह सुबह जल्दी गया काम धाम में उलझ जाए अकबर उससे पहले ही मिलाना ठीक पहुंचा महल सम्मान पूर्वक उसे अंदर ले जाया गया अकबर तब प्रार्थना कर रहा था सुबह की नमाज पढ़ रहा था फरीद पीछे खड़ा रहा अकबर ने नमाज पूरी की दोनों हाथ आकाश की तरफ फैलाए और परमात्मा से कहा प्रभु मेरी धन संपदा बढ़ा मेरे राज्य को बढ़ा मुझ पर कृपा कर फरीद उल्टे पांव लौट पड़ा अकबर उठा तो फरीद जाता हुआ दिखाई पड़ा दौड़ के पैर पकड़ लिए और कहा आए पहली दफा आए और बिना एक शब्द बोले लौटे चले जाते हो बात क्या है कुछ मुझसे भूल चूक हो गई फरीद ने कहा नहीं तुमसे कुछ भूल चूक नहीं हुई भूल चूक मुझसे हो गई मैं भी कहा भिकमंगे से भीख मांगने आ गए गांव के लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा तो मैंने कहा चलो ठीक वो कहते थे कि गांव में एक मदरसा खुलवा दो एक स्कूल उसी लिए आया था लेकिन नहीं अब अब नहीं मांगूंगा तुम तो खुद ही अभी मांग रहे हो तुम्हारी प्रार्थना तो अभी भिकमंगे की प्रार्थना है और राज्य और धन और संपदा नहीं तो मैं गरीब ना करूंगा एक मदरसा खोलोगे तो कुछ पैसा तो लगेगा ही उतना गरीब हो जाओगे नहीं मैं किसी को गरीब करने के लिए उत्सुक नहीं फिर रही बात मदरसे की तो गांव के लोगों से कहा कह दूंगा कि हम उसी से ही क्यों ना मांग ले जिससे अकबर खुद मांगता है उसकी होगी मर्जी तो दे देगा उसकी मर्जी नहीं होगी तो उसकी मर्जी से ही राजी होना उचित है कबीर कहते हैं मंगन से क्या मांगिए मांगना ही हो तो सम्राटों के सम्राट से मांगो उस मालिक से मांगो बिन मांगे जो दे और उससे मांगना भी नहीं पड़ता यही मजा है भक्त और भगवान के बीच जो संवाद चलता है अनूठा है भक्त मांगता नहीं और भगवान बरसाए चला जाता प्रसाद पर प्रसाद भक्त ने मांगा कि संवाद रुक जाता है मांगा की बात टूट गई मांगा कि नाता छिन्न भिन्न हो गया सेतु गिर गया क्योंकि तो मांगा तो तुमने यह बता दिया कि तुम्हें भगवान में उत्सुकता नहीं है तुम्हारी उत्सुकता धन में है पद में है प्रतिष्ठा में भगवान तो केवल बहाना है उसके माध्यम से मिल जाए धन इसलिए भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हो लेकिन असली इच्छा धन की धन भगवान से बड़ा हो गया भगवान साधन हो गया धन साध्य हो गया जिसने मांगा उसने भगवान का अपमान किया अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में मांग है तो तुम भगवान का अपमान कर रहे हो लोग मुझसे पूछते हैं हमारी प्रार्थनाएं है, पूरी क्यों नहीं होती तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती वे प्रार्थनाएं नहीं है अपमान स्तुति नहीं है गालियां हैं क्योंकि जब भी तुम कुछ मांगते हो तभी तुम ये कह रहे हो कि भगवान से भी बड़ी कोई चीज है जिसके लिए हम भगवान को भी साधन बना रहे हैं अगर शैतान दे सकता हो तो हम शैतान की प्रार्थना करेंगे कहते हैं कि भगवान देता है तो भगवान की प्रार्थना करते हैं मैंने सुना मुला नसरुद्दीन की अंतिम घड़ी आई तो धर्मगुरु उसे आखिरी प्रार्थना करवाने आया मुल्ला ने कहा कि अभी तो मैं प्रार्थना खुद कर सकता हूं आप बैठे विराजे मैं प्रार्थना करता हूं और उसने पहले तो परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे बचाओ ये मृत्यु के दूत द्वार पर आके खड़े हो गए मेरी रक्षा करो और फिर कहा कि हे शैतान मुझे बचा ये मृत्यु के दूत मेरे द्वार पे आके खड़े हो गए धर्मगुरु ने सुना कि वो शैतान से भी प्रार्थना कर रहा है तो उसने कहा नसरुद्दीन तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए मरते वक्त होश तो नहीं खो दिया नसरुद्दीन ने कहा कि तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो मर मैं रहा हूं कि तुम मर रहे हो अब जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े इसलिए दोनों से प्रार्थना कर लेनी उचित जिसके भी हाथ में पड़ गया उसी से कहेंगे कि भाई याद रखना प्रार्थना तो की थी इस आखिरी समय में यह झंझट में मोल नहीं ले सकता कि एक की प्रार्थना करूं दूसरे को छोड़ दूं अब पता नहीं किसके कब्जे में पड़ूंगा और ज्यादा संभावना तो शैतान के कब्जे में ही पड़ने की है इसलिए उसे भी राजी रखना उचित है तुम उसकी ही प्रार्थना करते हो जिससे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो सके फिर वो परमात्मा हो कि शतान हो तुम्हें ना परमात्मा से प्रयोजन है ना सैतान से, से तुम्हें अपनी आकांक्षा से प्रयोजन इनका तो तुम उपयोग कर रहे हो इसलिए भक्त मांगता नहीं बिन मांगे मिलता है बहुत मिलता है अकूत मिलता है तोला नहीं जा सकता इतना मिलता है प्रसाद की सतत वर्षा होती रहती लेकिन बिन मांगे मांगा कि तत्क्षण वर्षा बंद हो जाती और तुमने तो जो प्रार्थना सीखी है और तुम्हारे धर्मगुरुओं ने तुम्हें जो प्रार्थनाएं है सिखाई हैं वो सब मांगने की पानी ना गिरे तो हवन यज्ञ तुम परमात्मा की याद ही तब करते हो जब तुम्हारी कोई जरूरत होती कोई काम अटक जाए तो खुशामत करने लगे तुम्हारी प्रार्थना खुशामत से ज्यादा नहीं मजबूरी में करते हो वह तुम्हारा आह्लाद नहीं तुम्हारा आनंद नहीं तुम्हारा उत्सव गीत नहीं तुम्हारा धन्यवाद नहीं तुम्हारा आभार अनुग्रह नहीं पानी नहीं गिरा तो यज्ञ हवन शुरू पंडित पुरोहित शुरू कोई अड़चन आई बीमारी आई तकलीफ आई तो प्रार्थना एक छोटे से बच्चे से स्कूल में पूछा उसके अध्यापक ने कि बेटा रात प्रार्थना करके सोते हो ना उसने कहा कि जरूर रोज प्रार्थना करके सोता हूं और सुबह प्रार्थना करते हो कि नहीं उस लड़के ने कहा सुबह सुबह किस लिए रात तो अंधेरे में मुझे डर लगता है इसलिए प्रार्थना करता हूं सुबह तो रोशनी क्या मैं पागल हूं जो सुबह प्रार्थना कर तुम्हारी प्रार्थनाएं भी उस लड़के की प्रार्थना से बहुत भिन्न नहीं कल ही मैं एक पंडित के संबंध में पढ़ रहा था कि उसने अपने सोने के कमरे की दीवार पर सुंदर अक्षरों में श्रेष्ठतम प्रार्थनाएं लिख रखी थी सभी धर्मों की सर्वधर्म संभाव में उसका भरोसा था और रोज रात सोने के पहले कहता था हे प्रभु कृपा करके प्रार्थनाएं पढ़ लेना और सो जाता था होशियार आदमी चालबाज आदमी अब कौन झंझट रोज रोज वही प्रार्थना दौराने की करे? और फिर लिख तो दिया है और परमात्मा के पास आंखें भी हैं और आशा की जाती कि पढ़ा लिखा भी होगा पढ़ लेना खुद ही इतनी प्रार्थना करता था हे प्रभु प्रार्थना पढ़ लेना हमारी प्रार्थनाएं हमारी वासनाओं का ही प्रक्षेपण है और हमारी प्रार्थनाएं हमारे अज्ञान से आपूरित हमारी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं प्रार्थनाओं का धोखा है कभी ठीक कहते हैं बिन मांगे जोते उस परमात्मा की तरफ झुक भर जाओ और उसके मेघ चले आते उसकी वर्षा शुरू हो जाती है स्मरण रहे कि जैसे जब वर्षा के मेघ अषाढ़ में उठते वर्षा के जल से भरे तो बरसने को उतने ही आतुर होते हैं जितनी पृथ्वी पीने को प्यासी होती पृथ्वी की प्यास आतुरता और बादलों के बरसने की आकांक्षा समान है सिर्फ पृथ्वी ही प्यासी नहीं होती बादल भी आतुर होते हैं बरसने को यह स्वाभाविक है तुम सिर्फ अपने हृदय को खोल दो परमात्मा उतना ही बरसने को आतुर है उसके पास बाढ़ है आनंद की वो तुम्हारी तरफ हजार हजार धाराओं में सहस्त्र धाराओं में बहना चाहता है सच तो यह है कि वो रोज तुम्हारे चारों तरफ परिभ्रमण करता है तुम तो कभी कभी मंदिर में जाकर परिक्रमा कराते हो झूठी तुम्हारा मंदिर झूठा तुम्हारी परिक्रमा झूठी क्योंकि तुम झूठे तुम्हारा मंदिर तुम्हारा बनाया हुआ तुम्हारे मंदिर के पंडित पुजारी तुम्हारे नौकर तुम्हारी प्रार्थनाएं इन्हीं नौकरों के द्वारा गढ़ी हुई प्रार्थनाएं तुम अपनी प्रार्थना भी अपने हृदय से नहीं उठने देते क्या फिक्र कि प्रार्थना में सुंदर शब्द हो फिक्र होनी चाहिए कि प्रार्थना हृदय से जन्मी हो क्या चिंता कि भाषा स्वच्छ हो व्याकरण शुद्ध हो चिंता होनी चाहिए एक कि हार्दिकता हो सहजता हो स्वस्फूर्त हो तो तुतलाहट से भी काम चल जाएगा सुंदर से सुंदर प्रार्थनाएं गायत्री के मंत्र भी काम नहीं आएंगे शुद्ध से शुद्ध उच्चारण भी साथ नहीं देगा लेकिन अगर तुम्हारे प्राणों से ही उठे हुआ भाव है फिर चाहे वो तुतलाहट जैसा ही क्यों ना मालूम हो टूटा फूटा क्यों ना हो सार्थक इसलिए सार्थक है कि तुम्हें खोलता है परमात्मा तो तुम्हारी परिक्रमा कर ही रहा है तुम्हें खोला हुआ पा जाए तो प्रवेश कर ले तुम बिल्कुल बंद हो तुमने द्वार दरवाजे खिड़की सब बंद कर रखे तुमने रंध भी नहीं छोड़ी है उसके प्रकाश के प्रवेश के लिए तुम ऐसे भयभीत हो कि तुमने जीवन को एक कब्र बना लिया है भर देते हो बार बार प्री करुणा की किरणों से क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो भर देते हो मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर कर जाते हो व्यथा भार लघु बार बार कर कंज बढ़ा कर भर देते हो अंधकार में मेरा रोदन सिक्त धरा के अंचल को करता है छन-छन कुसुम कपोलों पर विलोल सिसरकण तुम किरणों से अश्रु पहच लेते हो नव प्रभात जीवन में भर देते हो भर देते हो तुम जरा खिड़की तो खोलो झरोखा तो खोलो हृदय का और उसका सूरज सदा तुम तैयार पाओगे उसका सूरज क्या कभी डूबता उसकी सुगंध सदा तुम्हारे चारों तरफ डोल रही है अवसर तो दो उसके बादल बरसने को आतुर। मगर तुमने अपने हृदय की पृथ्वी को छिपा रखा है प्यासे हो पीड़ित हो मगर गलत दिशाओं में खोज रहे हो भिकमंगों से मांग रहे हो और जो दे सकता है बिन मांगे दे सकता है उसकी तरफ आंख नहीं उठाते झोली फैलाओ मांगो मत कबीर कहते हैं मैं तो उसी का हो गया कहे कबीर मैं वाही को होनी हो सो हो और कबीर कहते हैं अब मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा हो वैसा हो क्योंकि उसमें तो मांग आ जाएगी फिर तो नियंता में फिर तो परमात्मा पर मैंने शर्त लगा दी फिर तो प्रार्थना में भी शर्त बंदी हो गई फिर तो प्रार्थना भी सौदा हो गई नहीं कोई शर्त नहीं कोई आकांक्षा होनी हो सो हो है। जो उसे करना हो करे वो जो करेगा वही शुभ है ये भक्त का भाव है कहे कबीर मैं वाही को होनी हो सो हो